चित्रकार यांग बहुत समय पहले चीन में यांग नाम का एक बालक अपने मामा के पास रहता था उसके मामा एक मशहूर चित्रकार थे मामा जब भी चित्र बनाते यांग घंटों उनके पास ही बैठा रहता उसकी चित्रकारी को गौर से उनकी चित्रकारी को गौर से देखता रहता चित्रकला में उसकी रुचि को मामा ने पहचान लिया वे उसे भी चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते फिर उन चित्रों का निरीक्षण भी करते एक दिन मामा ने कहा तुम्हारी चित्रकारी बहुत बढ़िया है तुम तो मुझसे भी अच्छे चित्र बना लेते हो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बनाए चित्रों की प्रदर्शनी गांव में लगवाएं जिससे सभी तुम्हारी कला देखें यांग ने मामा यांग के मामा ने सभी को निमंत्रण दिया यांग के चित्र देखने बहुत लोग आए चित्रों का आनंद लिया यांग की तारीफ करते हुए बोले ये सभी चित्र सजीव लगते हैं तुम्हारा बनाया हुआ मधुमक्खी के छत्ते और फूलों का चित्र देखकर तो मधुमक्खियां आ जाएंगी पक्षी भी धोखा खा जाएंगे एक दिन मामा ने कहा तुम अपने चित्रों को दूर गाँव में रहने वाले मेरे एक मित्र को दिखाओ यह रहा उनका पता यांग अपने मामा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था फिर भी मामा की आज्ञा मानकर निकल पड़ा रास्ते में उसे घना जंगल पार करना था जंगल का माहौल पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उसके मन को भाग गए रहा नहीं गया वह यहां वहां खड़े होकर चित्र बनाता रहा रात होते ही वह पेड़ों पर बने घरों में सो जाता इस तरह कई दिन कई दिन बीत गए ऊंचाई पर बने इन घरों से सुंदर दृश्य दिखते थे यह या देख यांग खुश हो जाता प्रकृति की सुंदरता के चित्र बनाते बनाते एक दिन उसने एक शुअर देखा उसका चित्र बनाकर रंग लगाया ही था कि अचानक किसी के सामने किसी के चीखने की आवाज आई चिल्लाते हुए एक दोनों वहां से भाग निकले पीछा कर रहे बाघ की नजर सुगर के चित्र पर पड़ी उसका ध्यान बट गया वह चित्र को घूरने लगा और जोर से घुर रहा है इस बीच यांग और उसका साथी पेड़ पर बने घर के अंदर घुस गए चीन की